शरण करो जर गए निज मनम सुना शरण हो रोर बीमल जो गाय से हम मानती गए दोहा संख्या दुआ सौ एक के बाद एक से एक अबलाच भूषण भूरी सुधा भूषण घन ही न दुखी ममता बोधा सुख चाह मूड़न धर्मरता मिठोरी कठोरी न कोमरता नरपीडित रोग न भोग कहीं अभिमान अभिमानिरोधय कारण ही लघु जीवन संपद्म पंचदशा कलतांस नाश गुमाना कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं तो से विचार न शीतलता सब जाति कु जाति भय मंगता पुरुषाक्षर लो लुपता बरी पूरी रही समता बिगता सब लोग भी योग भी है हए वर्णाश्रम धर्म अचार गये दान दया नई जानपनी जलता पर बंचन तातिगनी तुपोषक नारी ना सगरे तो नारी नार पर निंदक जे जग मोह सुन गयाि काली कली मलय गुनयागार गुनऊ बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्कार कत युग त्रीता पूजा मखर जोग गति हो ये कल हरि नाम तिपा वही लोग, लोग।, लोग। रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भय सब हम कन् की जे <laughs> कालभूषण ये जी अपने पूर्वयम की कथा सुना रहे हैं उस समय उनका जन्म कलियुग में हुआ अयोध्या में बात कर रहे थे तो जैसा उन्होंने कलियुग देखा वैसा वर्णन कर रहे हैं यहाँ कालभूषण पूर्व कालीन कलियुग का वर्णन कर रहे हैं पद्म पुराण में भी कलियुग का वर्णन ऐसा ही आता है जैसा तो शिला ने किया लगभग यही शब्दावली उनकी जी है वहाँ पर जो भविष्य में ऐसा कलियुग आएगा पद्म पुराण ऐसा कहता है मैंने उसकी रचना कलयुग में नहीं हुई कभी और काल में कभी कोई हो और उसमें भविष्य का नाम देकर के कहते कलयुग आएगा पर में भी जब वो राजा परीक्षित थे तो कलियुग आने लगा उस तो उस समय भी कलियुग के क्या लक्षण है तो भागवत ग्रंथ में भी आते हैं उसी में कि कलियुग में क्या क्या दोष है उनका वर्णन है और वहाँ यह भी वर्णन है कि कलियुग में क्या गुण है एक आठ गुण है उनका भी वर्णन है तो उसको भी यहाँ तो सिरा सुन ले लिया, वही कलियुग का गुण वर्णन करते हैं आप कहते हैं देखो तो स्त्री पुरुषों को कोई भी धर्म का आचरण किसी में नहीं है सब में नाना प्रकार के दोष आ गए हैं, और लोग दोषो को दोष सही नहीं समझ पा रहे है उनको दोषो को ही अपने गुण माने बैठे है ऐसी विपरीत बुद्धि हो गयी उनकी स्त्रियों के लिए कहते हैं अवला कच्भूषण भूल श्रद्धा स्त्रियों की दशायासी हो गयी कि वे उनके आभूषण उनके पास एकमात्र के सही उनके आभूषण है बस वही संभालती रहती सजाती रहती हैं दिखाती रहती हैं बाल तरह तरह से बस यही उनके आभूषण है अब इससे ये भी पता लगता है कि कलयुग में आकर इतनी दृढ़ता हो जाएगी की स्त्रियों के पास और आभूषण रह भी नहीं जायेंगे उनके पास कोई मणिया हो स्वर्ण के आभूषण हो ये उनके पास रह भी नहीं जाएगी मारे दरिद्रता के जब कोई आभूषण नहीं तब तो बालों को अपने तरह तरह से सम्भाल सजा लिया बस वही आभूषण बना लिया इसमें दरिद्रता का भी सूचक है और दूसरे उनके अपने बालों में प्रियता का भी सूचक है स्त्रियों को अपने बाल बड़े प्रिय होते है उनमें बड़ी मता उनको होती है तो उन्हीं का श्रृंगार सजाना सजाना बनाना यही करती रहती है लंबे लंबे बड़े से बड़े बाल बनावे हुए लंबे से लम्बे बनाए तरह तरह के उनके जो है उनको चोटियां बनावे तरह तरह के उनको गूथे तो तो बस यही इसी में उनका बुद्धि इसी में तो लगी रहती है कच का एक और भी है कच्छ के कांच भी होता है कच्छ माने बाल भी है कच्छ माने बाल वो भी है कच्छ के माने का तो कहते अबला कच्छ औरतों के पास सोना चांदी नहीं रहूषण करने लगे कांच के उन्होंने वो मनियां जैसी कांच की मनियां बन गई और उनके गूठ लिए की माला पहन ली बस अब कोई न कोई आभूषण तो चाहिए अब नहीं पैसा है तो ऐसी सत्ता बनता आभूषण खाई कांच वाँच का बना बना करके अपने पहन ली माला वाला कहकर श्रृंगार बना लिया उसी से तो ये अभिलाकूषण और दूसरी बात भूर शुदा और उनको खूब भूख बहुत लगती है। और उनका ये जो है वो स्त्रियों का गलीब में स्त्रियों का आकर के भूख बढ़ जाती है अब भूख की भी दो अर्थ हो सकते हैं। भूख एक ज्यादा खाने का भी दिन भर मुंह चलता रहता है जब देखो तब खा रही हूँ जब देखो तब कुछ न कुछ खा रहे हैं तो एक तो ये उनका बहुत भूख लगती है उनको खाती रहती है दूसरी उनकी कामनाएं बहुत है चाहे जितने कपड़े मिल जाए चाहे जितने गहने मिल जाए चाहे जितना उनका सामान सामग्री मिल जाए उनकी भूख कभी मिट्टती नहीं अतरक्ति तो सर्द में लिए और अधिक कामनाओं से इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से उनकी भूख बहुत बड़ी हुई इस प्रकार और धनहीन दुखी और वो स्त्रियाँ जो है धनहीन कल में होती है धनहीन से सूचना मिलती है वैसे अबला कूषण और धनहीन होने का मन सूचना है चाहे बालों के आभूषण हो और तो चाहे उनके कांच के आभूषण धनहीन तो और दरिद्रता है स्त्री में दरिद्रता बहुत है धनहीन और दुखी और उसमें धनहीनता का दुख भी उनको बहुत है अब ऐसा भी नहीं कि धनहीन नहीं है तो कोई बात नहीं संतोष करें उतना भी प्रसन्न रहे जैसा भी कुछ है नहीं है धनहीनता भी होगी उसमें दुख भी होगा और दूसरा अर्थ यह भी चाहे इतना धन हो तो भी स्त्रियों को धनहीनता का दुख बना ही रहता है करोड़ों अर्जों रूपये तो भी धनहीनता का दुख बिचारियों का जाता नहीं दुख अपने स्थान पर है और धन अपने स्थान पर अब ये थोड़ी कहा जा सकता है कि तो व्यक्ति के पास अगर 10 बीस हजार रूपये हों तो अब धन नहीं है जो उसका मिट जाएगा अरे इसके पास लाख रूपये हों तो भी व्यक्ति को लगेगा जिसका तो धनहीन दुखी, दुखी रहेगा जिसके पास दस लाख हो पचास लाख हो तो भी दुखी रहेगा कागज हमारे पचास ही लाख हो क्या लोगों के साथ तो अरबा है ही क्या है पचास ही लाख क्या उसी में रहेंगे करोड़ दो करोड़ हो तो भी दुखी रहेंगे हाँ क्या है ही ये प्रकार एक प्रकार से दरिद्रता एक प्रकार से मानसिक दरिद्रता होती है वस्तुओं की नहीं होती नहीं तो बहुत से लोग जिन्होंने अपना क्या कर दिया है संतुष्ट प्रसन्न उन्हें तो कोई भी दृद्रता लगती है अपने, अपने, अपने आप को खाते पीते मत रहते हैं अपने उनको क्या हो उनको वह तो जो तो उनको दरिद्रता नहीं लगती दरद्रता तो एक मानसिक अभिश्वास है लोगों का जो वो इस प्रकार के जुर्मुन अपना रखा है इसलिए कहते हैं दुखी तो और बहुधा और उनकी बड़ी ममता है ममता तो है नमता परिवार आदमी ममता अपने शरीर आदमी ममता उसमें सबू मेरा धन मेरा बन करके बहुत आसक्ति अटैचमेंट बहुत उनको जब ममता के साथ अधिक होगा तो दुख भी होगा दुखी के साथ में ममता भी जोड़ गई जब व्यक्ति यदि व्यक्ति को अगर यही लगता रहे कि मेरे पास धन बहुत कम है बहुत कम उसके कारण दुखी हो तो उसके ममता के कारण दुख लगे जो कुछ उसके साथ वो भी तो धन इनका दुख नहीं है ममता दुख है दोनों दुख के कारण और ये सब बातें कलयुग में व्यक्तियों को समझ नहीं आती स्त्रियों पुरुषों को बात वो पुरुषों के साथ नहीं कर सकती तो स्त्रियों के साथ करेगा अब उनको कलयुग में आकर के बुद्धि इतनी ज्यादा हित बुद्धि छुद्र बुद्धि हो जाती है कि मानसिक विकार कैसे क्या है सुख जीवन की किस पर आश्रत है ये सब सिद्धांत मान्यताएं जो कुछ है वो तो उनकी कुछ बुद्धि नहीं करती तो समझी दुखी रहेंगे तो भी अपने आप को दुख नहीं समझने बराबर यही समझते हैं कि दूसरा दुख का काल दूसरे लोग हैं हर एक व्यक्ति को दूसरा दुख कोई न कोई दुख दुख का कारण दिखाई देता रहता है अपने आप क्या साथ करने चाहिए हैं कैसी उसकी प्रबुद्धि है इससे कोई मतलब नहीं वो तो सत्य है, है बस ही खराब है सब दुनिया खराब ही खराब है बस वही हमारे बहर ही उनका सब नष्ट करने वाले है विरोध करने वाले है तो बस उन्हीं के पास सबके प्रति उनका भाव होगा सबसे देश करेंगे और दुख मानते रहेंगे सुख चाहे मूल में धर्म रता अब देखो सुख चाहते हैं और धर्म में रहती नहीं तो मैंने सिद्धांत ये है की सुखी वही है जो धर्म है जो पूर्व काल में पूरी जीवन में धर्म में आचरण करते रहेंगे वो सुखी आज धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो भविष्य में सुखी रहेंगे नियम ये लेकिन है क्या की धर्म के मार्ग पर चलेंगे नहीं और सुखी रहना चाहेंगे तो समझो के मार्ग पर चलने में सुखी होंगे सीधे तो उनका काम करने में क्या सुखी हो जाएंगे तो कहते हैं कि चाहे ही चाहते तो सुख विज्ञान सत्य सब तो चाहता है लेकिन उन्हें धर्म रखा लेकिन धर्म में रख नहीं धर्म में प्रेम नहीं तो उसके मार्ग पर, पर चले तो ये किस लक्षण नहीं है है बस इसी को मूल कहते जब धर्म न रुषिम हो और के मार्ग पर चले और सुख चाहे ये मूर्ता है विपरीत बुद्धि हो गई और मत छोर अभी ये सब दो पंक्तियों स्त्रियों का वर्णन है कि उनको इसी प्रकार का है कि सुख चाहती हैं लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं चलती इसलिए मूर्ता भी अन्य है और मत छोर और उनकी बुद्धि छोड़े हैं बुद्धि की और कठोर और उसके साथ साथ बुद्ध ने कठोरता दी बुद्ध भी कठोर वाणी नहीं कर्कश झगड़ा तथा गुल्ला गुल्ला बस ये सब ये है ये स्वभाव इस प्रकार का जो है उनका स्त्रियों का होगा कर्कशता उनना आ रही है तो कहते कठोरता न कोमलता तो कठोरता कह तो कहकर एक बार फिर कहिए न कोमलता अरे कठोरता में आई गया धन कोमलता तो लेकिन जब किसी बात को तो जोर देना होता तो विद्धियात्मक निषेधात्मक दोनों बातें बोलते कहते कठोरता तो है ही उनमें या तो कोमलता है ही नहीं मान्य माने होना चाहिए कोमल स्वभाव उदार भाव होना चाहिए सहनशीलता होना चाहिए दया भाव होना चाहिए दूसरे लोगों में दुर्गुण हो सकते हैं लेकिन उन दुर्गुणों को उनको घृणा करने लगे उन दुर्गुणों को लेकर के उन दुर्गुणों को लेकर के कलय करने लगे हाहा करने लगे की करने लगे, करने लगे, लगे उन दुर्गुणों को लेकर के तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है शामिल रखे धैर्य रखे दुर्गुणी व्यक्तियों के ऊपर दया भाव रखे कि दुर्गुण दूर हो जाए ऐसा दया भाव तरक्खे ऐसा नहीं की उनको फटाफट उनको जो है बोलता जाएगा समय समय लग रहा है ऐसा करके बोलता जाए ये कठोरता का लक्षण होता है कोई मतलब भाव है नहीं तो ये मत कठोर को मल्लता ये, तो तो ये स्त्रियों हो गए उनके उनका अधर्म हो गया ये सब अधर्म ही है सबका जिसका गिना दिया चाहे कश्य भूषण हो चाहे भूत छदा हो चाहे धनीता ममता हो मतठोर हो कठोर हो ये सब बातें जी हैं ये धर्म का के लक्षण ये धर्म के लक्षण अब शास्त्र में लिखे हैं तो तो बर्भस होकर के किसी को चुपचाप स्वीकार करना न पड़ेगी हाँ धर्म में लेकिन अगर ये पंक्तियां किसी के सामने न रखी जाए वैसे कहा जाए कि देखो ये कठोरता धर्म है, है ममता अधर्म है तो किसको नहीं ममता होती ममता नहीं होता सबको करना पड़ती तो कर कर तो वो तो करनी पड़ेगी ऐसा करके बस चाय करेंगे और उनको उसको समझने के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी कि ये जो है ममता एक अधर्म है कठवचन तो तो बोलना अधर्म है असहनशीलता अधर्म है ये नहीं नहीं और मानने न मानने का कारण मूढ़ता मचोर इसके कारण नहीं समझना चाहता जब बुद्धि की सारा दोष तो बुद्धि का है जब बुद्धि में तमोगुण रजोगुण छाया रहेगा बुद्धि अल्प होगी तो ये सब कुछ समझ नहीं में नहीं आएंगी बात है ऐसा होते ही कलयुग में कलयुग का तमुगुण प्रधान युग है सत्युग में सत्य की प्रधान है तो कलियुग में तमोग की प्रधानता है, जहाँ तमोगुण होगा तो वहां मोहता तो होगी बुद्धि थोड़ी बुद्धि तो रही जाएगी लेकिन मत थोड़े थोड़ी बुद्धि हो तो ये कोई व्यक्ति मान भी दे कि कभी आ गया बुद्धि वैसी कहा जैसे कि महापुरुषों की ऋषि मुनियों की बुद्धि सत्य हुई थी अब कहाँ है तो अपने उसको इतनी बात को अपनी कमी को स्वीकार कर ले कि इतनी भी बुद्धि नहीं एक बात तो यह कि बुद्धि की कमी लेकिन उस बुद्धि की कमी को बुद्धि की कमी न मान करके बहुत समझेगा हमारे समान बुद्धवान कौन है कभी संसार में ऐसा बुद्धिमान तो नहीं होगा कभी हमारे जैसा ज्ञानमान कोई नहीं हुआ हमारे जैसा समझदार कभी कोई नहीं हुआ ना है एक समझदार है बुद्धि थोड़ी एक दशा ये और दूसरी दशा है कि कोई व्यक्ति समझता है कि हाँ बुद्धि थोड़ी है जहां समझे, अब कहा उतना ज्ञान कहां उतनी योग्यता क्षमता के लिंग में रह गई है तो आप उस प्रकार की बुद्धि स्वीकार कर ले तो भी एक धर्म है तो भी उसमें जो है कहते हैं उर्दू में गनीमत कि चलो बुद्धि थोड़ी है तो थोड़ी है अपने मंजूरी को किया कि थोड़ी बुद्धि है <स्था> तो नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अब जो मनुष्यों की बात कहते हैं स्त्रियों की बात बता दी और अब नहते नर पीड़ित रोग न भोग कहीं मनुष्य जो है वो हो रोगी है कलयुग में बचपन से ही रोग लगे सारी जिंदगी रोगी रोग में बीतता है और जब तक व्यक्ति रोगी है रोग क्या तो है शारीरिक मानसिक सब रोगों से और जब जब रोगी है तो फिर भला उनको सुख कहा रोगी व्यक्ति को शारीरिक रोगी व्यक्ति को भोग का सुख नहीं और मानसिक रोगी को भी सुख नहीं शांति नहीं संतोष नहीं तो उसको भी सुख नहीं होगा मानसिक रोगी को <स्याथ> तो दोनों प्रकार के रोगी कभी में शारीरिक रोगी भी होते हैं मानसिक रोगी होते हैं न पीड़ित रोग न भोग कहीं रोग और भोग के बने विषयों में अधिक लिप्त होने के कारण से व्यक्ति वो हो रोगी हो जाते हैं रोगी हो जाते हैं तो विषयों का भोग भी नहीं भोग सकते तो उसके लिए असमर्थता हुई उनकी तो ये स्थिति हो जाती है अभिमान विरोध अकारण ही और फिर एक तो अकार ही उनका अभिमान और अकार ही विरोध करते हैं माने कहीं कोई कारण में हो तो भी कभी कभी, कभी को अब जैसे युद्ध हो गए राम में का हो गया तो, तो सकारण हो गए महाभारत का युद्ध हो गया तो उसमें भी एक कारण आकर्षित हो गया तब भारी हो गया लेकिन कलयुग में तो लोगों के विरोध इस प्रकार के जिसका के कोई कारण नहीं व्यक्त का विरोध अपने दिन से कल्पना करने के लिए व्यक्ति ऐसा है हमारा विरोध करने वाला लोग विरोध मान लें कि तो जिसमें जरूर इस प्रकार का किया होगा जरूर हमारी बुराई की होगी जरूर हमारी बुराई की होगी जरूर हमारा करके भी ये और मानकर के विरोध भी करिएगा यह कारण इस प्रकार एक काल्पनिक दोष देख करके और काल्पनिक विरोध मान करके अब बस उसी प्रकार से उस में पड़े हुए अपने अपने हाय आय करते रहते होंगे बस और जिसके लिए बिद जाता है वो कटार रहे गलत रहे गलत है ऐसा करके वो अपने बोलते भी रहेंगे और दुखी रहेंगे परेशान होंगे ऐसा तो है ये अभिमान का सूचक है अपनी बुद्धि में जो, जो समय में आ गया बस वही ठीक है यदि अभिमान का एक लक्षण है अगर कोई कितना भी समझाए कुछ भी कहे एक बात मानने को तैयार नहीं की माने अभिमान अभिमान ने व्यक्ति कल देखा था अभिमानी बच्चों का हट होगा हट आ जाता जितना भी उसको समझाओ जितना भी उसको अभिमान और अहंकार के दोषों का कहो तो कि भाई को छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए साफ तो ऐसा कहते हैं तो कि अभिमान ही नाना प्रकार का दुख देने वाला है अपराध तो उसके कारण से बहुत से होते हैं कि स्वाभिमान को छोड़, अहंकार को छोड़, ममता कुछ हो हम उतनी ज्यादा जगह प्रचंड होंगे, गए उतनी ज्यादा और उसको अभिमान से चलेगा वो कहेंगे हमसे हमको इसमें मना दिया बहुत ज्यादा इसको दिखाएंगे उसने जरिए है बस सारी जगह सारे संसार में तुलसीदार तो से कहने मतलब ये कि कभी वो दर्द इस प्रकार के मानसिक विकार लिए झगड़ा प्रसाद लिए अभिमान अहंकार लिए हुए व्यक्ति अपने आप दुखी होता रहता है परेशान होता रहता है और दूसरा को भी तलाशी समझा रहता है जब इस प्रकार के होंगे कि जिस समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे अहंकारी होंगे बेड़ भाव वाले होंगे दूसरे लोग भी हराशे होंगे उसके कारण दूसरे को इसी प्रकार के समस्या बनते हैं हुँ? समस्या समान व्यक्ति हर समय एक व्यक्ति समस्या बना हुआ है अपने दुण दुण लिए भी और दूसरे लोगों के लिए समाज में समस्या बना हुआ है तो और लोग भी परेशान उसके कारण अभिमान विरोध अभिमान के साथ विरोध भी नहीं वो भी एक अगर देखेंगे विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा जितना व्यक्ति अभिमानी होगा उतना विरोध भी करेगा का एक दो प्रकार अगर अभिमान हो व्यक्ति को तो अगर कोई दूसरा जैसे घर पर आती हुई संपाय भी हूँ तो उसके साथ कोई तो विरोध करने की जरूरत नहीं है समझ गया क्या दुर्गण है अब इसमें विचारिक अपने अपराध है उसका अपने कोई करने जित हुए जिसके कारण ऐसा हो गया है कभी न कभी ठीक हो जाएगा भगवान प्रताप भी सुधर जाएगा, ऐसे करके भाई रखे कि उससे विरोध न दियो लेकिन अभिमानूंगा कि ये सब्पन उसके चित्त में नहीं आएंगे बस विरोध माने की जगह कार्य करे जितना अभिमान उतनी ज्यादा झगड़ा मरोग इतनी ही ज्यादा अलघ जीवन संबद पंचदशा ये देखते नहीं जीवन कितना है लघु जीवन कलिये जीवन लोगों का थोड़ा हो गया छोटा जीवन हो गया कितना जीवन पंचदशा दस पांच साल का जीवन दस तो पांच से ज्यादा रजड़ा करके हो क्या और कसल कर सकती है पांच साल का जीवन मैंने पांच साल का जीवन अठवा दस साल का जीवन अठवा दस था था था, है पांच जीवन पंद्रह साल का जीवन और कहे तो मिल लेंगे हम तो गुणा करेंगे तो गुला बल और गुणा तो पचास साल का जीवन हमेशा लगा और क्या संख्या हो सकती है दस और से इतनी संख्या बड़ी हो सकती है इतना प्रम है और वह में छोटा सा जीवन और गुलाम समाभान क्या गुलाम कहता कि कल्पांत में नास गुमान असा ऐसा अभिमान के विकल्प में गुमकांत होने वाला नहीं कभी मरम नहीं करती हमें रोक करके आए ऐसे करते भूल जाते हैं इस प्रकार से कि जीवन कितना बड़ा है उस जीवन को कैसे शांतिपूर्वक पाते लोगों को कष्ट न दो दुख न दो अपने आप ही अपने उस जीवन का सदुपयोग करो देश की बातों में समय नष्ट क्यों करो दो, दो पढ़ करके अभिमान में पढ़ करके अपना जीवन नष्ट क्यों करो समय नष्ट क्यों करो बुद्धि में क्यों करो दूसरों को तो क्यों परेशान करो अपने आप शांतिपूर्वक से पूरा रह लो आदमी रह करके संत स्वभाव परेशान लेंगे शरीर समाप्त होने के बाद भी जो याद करेंगे कहीं भला आदमी था ऐसे आदमी बहुत कम संसाधन होते हैं कभी आदमी बन जहाँ व्यक्त सुभाग का व्यक्त हुआ तो यही कहीं मर जा अच्छा हुआ नाम भी नहीं लेंगे कभी याद भी नहीं करेंगे इस प्रकार का ये ऐसा अनुमान करने से ऐसा जीवन जीने से लघु जीवन संपद पंच बसा कल कांत ना जमान ऐसा कल काल बिहाल की मन जा बात सब देखो कटे कलुब में तो लोगों को बिल्कुल बेहाल मैंने कलियुग एक प्रकार से जैसे की भागवत में दिखाते हुए कलयोग आ गया काला खड़ा धन का रूप धारण किए हुए और राजा परीक्षण में उसको जो वो है उसका सामना हो गया राजा परीक्षण दिखाते तुम कह गए हम कल तो कलियोगी करे परिषद ने कोशिश ये की कलियोग अपने देश में अपने राज्य में आने में नहीं चले लेकिन फिर भी परिषद को सामने झुकना था करना था उसने कलीग ने कहा जो भाई आता तो है ये तो कलीब है काल है ये तो सत्युग आता है तो आता है दोपहर आता है तो कल भी आता है अब नहीं आ रहा है कर दी काल तो कलीब को आएगा कल जो जो है वो है वो कलीबा नहीं है तो आता ही सक्यता आता है तो सब संसार संसार बेहाल सब की बुद्धि सबके उनकी बुद्धि हो गई, गयी सर धर्म हो गए बस ये दशा कल युग करते कहते का लिखा बिहार की मनुष्यों को सबको बिहार करहाल कर अब ये दशात सबसे भयंकर देश लोगों में क्या आ जाता है कहाँ तक कथित जाता है व्यक्ति का धर्म कहाँ तक आ जाता है की नव मानक को अनुजात अनुजा अनुजाने है बहन और कंजा कमन पुत्री कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि हमारी बहन है कि हमारी पुत्री है उसके लिहाज से भी साथवहार करने की कोशिश करते हैं यहां तक लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कई लोग ऐसे भी सुनने लाते हैं कि अपनी पुत्रियों को उनको लेकर के उनको जो हे है उनसे व्यापार कराते हैं पैसा कमाते हैं ऐसे से भ्रष्ट हो जैसा लोगों की दशा कहां कहा तक बुद्धि जाती है और व्यक्ति का कहां पतन हो सकता है तो कभी कभी तो ये लोग कहते हैं कि भाई पशु कहा तक पतन होगा पशु का ज्यादा पतन नहीं हो सकता है मनुष्य का पतन होगा तो पशु से भी ज्यादा हो जाता है सही भयंकर हो सकता है आधार दिशा आप कहोगे उसे हो सकता है उसके पतन की कोई सीमा नहीं कहा लग जाए क्या करेगा है? कलियोगों की स्थिति हो जाती है कल काल विहान किए मनुजा ये ज्ञान कर बना कलिकाल विहान किए मनुजा नहीं मान तु अनुजात अनुजा शुकाल पहले अनुजात अनुजा बोलते शाय के बोलते नोष विचार में शीतलता न क्या संतोष में संतोष न किसी को संतोष है न कहीं दिखा है और न सीतलता है ये जो शब्दों को कहीं देखने में आया तो कहीं ही नहीं संतोष किसी का नहीं मन का संकल्प हो संपत्ति का संतोष हो परिवार का संतोष हो जानवान का कहीं संतोष संतोष जान की कहीं असंतोष संतोष का असंतोष बराब हुआ है महासंतोष हो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं आया वो नहीं आया नस् हुआ बस वही दिखाता रहेगा। असंभव बना जो उपलब्ध नहीं है जो नहीं मिला जो नहीं आया जो नहीं हुआ उसी के लिए आया करते रहे जो है वो दिखाई देता कि क्या है उससे कोई प्रयोजन नहीं ऐसा बना रहे मैं ही व्यवस्था रहो और उठाने कभी नहीं तो कुछ रहेगा जी नहीं उसके लिए समय बना रहे तो असंतोष व्यक्ति के लिए कहीं कहीं हो सकता कुछ ऐक्शन मिल जाए तो संतोष हो जाए असंतोष बने जाएगा असंतोष में मानसिक दुर्गुण है जैसे दरिद्ता है मानसिक दुर्गुण है किसी प्रकार से असंतोष ही रहेगा तो असंतोष बनेगा कुछ भी खास होगा लेकिन असंतोष उसको नहीं हमें राम मिजाज का संतोष हो जाए का संतोष हो जाए लेकिन इतना हजार नहीं तो कहीं संतोष हो होगा नहीं अल्लाह आगे भी होगा कमल घर ही समझता है इतना अपने हो जाए संतोष हो जाए ऐसे विचार विचार नहीं कर सकते विचार में ये सब क्या धर्म है आधार में है धर्म के मार्ग पर कैसे दुख है कितने दुख है धर्म के मार्ग पर ये सुख है कितना सुख है कि जो सदगुण है यही व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारी है यही से मिलने वाली समाज का कहना आया है ये सब विचार करने की सहमत नहीं अपनी गुर्गों के, के कारण से अपनी कमियों के कारण से, से तो कार लोगों को क्या प्रश्न हो रही है विचार करने के सहमत बने कोई भी व्यक्तिक्रोध कर रहा है असंतोष कर रहा है हरा कर रहा है खेती कर रहा है उसके कारण दूसरे लोगों को क्या कहनी पड़ रही है विचार करो ठीक है नहीं विचार करने सहमत बने क्या तो नहीं पुरुष दिशा न शीतलता शीतलता भी नहीं शीतलता में शांति नहीं चित्त में शांति नहीं शीतलता नहीं शांत शीतलता शीतलता तो मेरे शांति का मेरे शीतलता नहीं है कि माने गरीब चढ़ेगी दिमाग दिमाग में गरीब चढ़ेगी माने अहंकार क्रोध हार बस्ती बस यही अल के चढ़ा हुआ है शांति बस ये कहते हैं कि नितोष विचार न संतलता सब जात को जात भय मंगता और दूसरी तक ध्यान चला जाए बोलते हैं कहने लगे लोग को जो मंगता तो हवि होगा सब जात को जात कम मांगने वाले हो गए मांगने के लिए धर्म शासन विधान कौन कौन मांग सकता तो तो तो है उसका कोई इच्छा मांगने के लिए नियम है सभी विचार भीत मांगना है इच्छा मांगने के लिए एक तो लोग मांग सकते हैं दूसरे लोग जैसे धर्म का कार्य करने वाले बहुमान वर्ग जैसे है उसका काम है कि धर्म की रक्षा करे छात्रों का अध्ययन करे, धर्म का प्रचार करे लोगों को धर्म के, के, के मार्ग पर चलाता रहे ये उसका देशा है धर्म यही इसका है ये करता नहीं कई घंटे के लिए लगाए तो वो भी दीक्षा सकता है उसको भीत का अधिकार या सन्यासी दीक्षा सकता है उसका अधिकारण यह है कि समस्त समाज में सब कल्याण के लिए कार्य करता रहे सबको शिक्षा उपदेश अध्यात्मिक शिक्षा देता रहे ज्ञान की भक्ति की शिक्षा देता रहे तो उसका भी काम जो वो वो भी शिक्षा मांग सकता तो है तो भिक्षा मांगने के लिए कुछ निर्धारित व्यक्ति हैं नीत अधिकार ऐसे नहीं कि भिक्षा मांगने एक दो साधना दिया जिसने देखा वही भी मांगने लगा जिसको देखा वही नीत लगा चाहे सप्ताह अठहत्तर सभी से हस्त हैं भी बीच लगे कोई न धर्म की करते हैं न कोई समाज के कल्याण का कार्य कर भी मांग कुछ नए तुम भीड़ मांग रहे हो तो कहें हफ्ते कर रहे हो कहें हाथ तुम्हारे मजबूत है तुम तो भीत मांग रहे हो क्यों नहीं मांग रहे क्या रहता है इसके बदलाव समाज से नहीं क्या दे रहा है जयनिक